सिद्धांति ने कहा जैसे रजत इत्यादि स्थल में तो विषय विषय उत्पन्न होता है तो में भी जो पदार्थ दिखता देखता है वो भी ऐसे उत्पन्न होंगे प्रतिभाषिक पदार्थ उत्पन्न होंगे और कहा हो रहेंगे सिद्धांत के चैतन्य में कोई भी प्रातिभाषी पदार्थ चैतन्य में ही अध्यक्ष होगा आगे टीका में अनुस्वप्न गजादेश तत्काल उत्पन्नत्व अनुपन्नम उनका कोई उपादान ही नहीं है तो उत्पन्न कैसे होंगे जैसे रजत में कहा था ऐसे यहाँ भी कहता है नावत तो चैतन्य तदुपादान क्यों नहीं होगा तसे तो अपरिणाम चैतन्य नित्य पदार्थ है कोई विकार नहीं है नूला विद्या मूला विद्या का भी कार्य नहीं होगा क्यों कहेंगे मूला विद्या निरवयव है तो निरवयव होने से ये जो गज इत्यादि दिखते है उससे अवय पदार्थ दिखते हैं, हैं। इसलिए तस्त अवय सापेक्ष तस् मूला विद्या तत्द अवयव सापेक्षाया तत्द अर्थात जो गज अश्व इत्यादि रथ इत्यादि देखते है उनका सब अवयव चाहिए मूला विद्या कितने निरवयव है होने से साक्षात उपादानत्व असंभवा साक्षात गजर अथ इत्यादि का उपादान नहीं होगा तुला तो तुला विद्या विद्या नुला अवचिन्न चैतन्य आश्रिताया तुला विद्या तभी कहते हैं कहते कि है घट अज्ञात है पर्वत अज्ञात है नदी अज्ञात है बाहर पदार्थ में तुला विद्या कहते हैं तो होने से पूर्व पक्षी कहता है कि बाह्य देश अवचिन्न चैतन्य आश्रिताया तुला विद्या तत्वाद तुला विद्या उसी को कहते हैं जो बाह्य देश अवचिन्न चैतन्य में आश्रित तो होता है तो यहाँ तो हमको स्वप्न गजादी बाह्य देश में उपलब्ध नहीं हो रहे हैं वो तो कहते हैं अंदर में ही होता है इसे पूर्व पक्षी का विचार दिखाया सिद्धांत कहते हैं मूल में स्वप्न गजादय साक्षात माया परिणाम के मत में कहते है स्वप्न गजादी साक्षात तो माया का परिणाम माया अर्थात मूला विद्या तो साक्षात तो मूला विद्या का एक कार्य है टीका में दे दिया माया परिणाम हो मूला विद्या उपादान का तो मूला विद्या ही वहा उपादान है मूला विद्या से ही स्वप्न का जाति इत्यादि दिखेंगे तो आगे इसका और विचार करेंगे मूला विद्या से अगर स्वप्न दिखेगा स्वप्न तो का निराकरण होगा जब अधिष्ठान का ज्ञान होगा मूला विद्या का अधिष्ठान कौन होता है चितु चितु ब्रह्म जी। आता ब्रह्म ज्ञान तो नहीं होता है फिर स्वप्न कैसे हटता है जी। अगर मूला विद्या का मानेंगे तो इसका समाधान देंगे आगे मूला विद्या उपादान का नुसुप्त तथा प्रतिभा अगर मूला विद्या उपादान ये स्वप्न गजादी होंगे सुसुप्ति में मूला विद्या रहेगी रहेगी तो सुप्न होना चाहिए क्योंकि मूला विद्या ही ये स्वप्न पदार्थ का उपादान हुआ तो सुसुप्त में भी होना चाहिए सुसुप्त हो तत्प्रतिभा क्यूँकी मूला विद्या सत्व वहा विद्यमान है मूला विद्या इति जानते इस नहीं थे ना केवल मूला विद्या उत्पादन हो जाने से नहीं होगा उसके साथ जो सहकारी कारण वो भी होना चाहिए सुसुक्ति में वो सहकारी कारण नहीं रहेंगे क्या है राग द्वेषादि वन निमित्त कारण से अंतकरण से तदानिम राग तदा वत मतु राग द्वेशादि वाला जो निमित्त कारण है अंतकरण सुसुक्ति में अंतकरण रहेगा लय हो जाएगा नहीं रहेगा तो अंत करण नहीं रहेगा तो राग द्वेष सब लय हो जायेंगे लय हो जाना अर्थ है कि अर्थात जो उसे प्रयोजन सिद्ध हो ना वो नहीं हो पाना जब घट को हम तोड़ करके मिट्टी बना देते हैं कहते घटक का निरन्वय विनाश हुआ नहीं हुआ हो। नहीं, हो? नहीं होने से हम कहते हैं लय हुआ लय होने का क्या अर्थ तो इसका जो कार्य होना चाहिए था घटक से अभी वो नहीं हो पाना यही कहते हैं लय होगा इसी प्रकार के अंतकरण राज द्वेषादी वाला जो कि अपना कार्य करना चाहिए था स्वप्नों में जागृत में वो कार्य नहीं कर पा रहा है सुश्रुति में रहेगा ही किंतु तो अपना कार्य नहीं कर पा रहा है यही शुरू कहते हैं राग द्वेषादी बन निमित्त कारण से अंत करण से तदानिम अभाव तदानिम अर्थात सुश्रुति में नहीं रहने से सहकारी कारण नहीं रहा तो स्वप्न नहीं होगा सुश्रुति में मूला विद्या ही स्वप्न का कारण होने से सुसुप्ति तो में मुला विद्या रहने पर भी सहकारी कारण नहीं रहा ये हो गया वाचस्पति मत में दूसरे वाले कहते हैं विवरण वाले कहते हैं अंतकरण से निमित्त कारण तो कल्पना अपेक्षा तद द्वारा अविद्याक बरम श्रेष्ठम अभिप्रायता कक्षा अंतकरण को निमित्त कारण मानते हैं कुलाल जैसा ऐसा नहीं मान करके उसको द्वारा मान लीजिए उद्यम निपातन जैसे कुठारा में जैसे उद्यम निपातन को द्वारा कहते हैं तो ऐसे मान लीजिये अर्थात तो माया का ये कार्य होगा स्वप्न किन्तु वहाँ अंतकरण द्वारा बनेगा तो माया अंत करण बना करके आगे जैसे कुठार से, से उद्यम निपातन होकर के छदन होगा इसी प्रकार की अंतकरण द्वारा बने तो द्वारा बनने से साक्षात हो जाएगा कार्य के प्रति इति अभिप्राय बता मूल में कहता है अंतकरण द्वारा इति तत्परि अंतकरण के द्वारा तत्परिणाम पहले कहा था साक्षात माया परिणाम अभी कहते साक्षात नहीं अंतकरण द्वारा तत्परिणाम माया का परिणाम जो स्वप्न इत्यादि होगा ये माया का परिणाम अंतकरण द्वारा कैसे अन्य कहते हैं अन्य अर्थात विवरण विवरण तो कारा कारण नहीं मान करके व्यापार जैसे मानेंगे व्यापार मानेंगे तो निमित्त कारण और व्यापार में है, अंतर है कि व्यापार और कार्य के साथ अधिक सन्निकर्ष सम्बन्ध निमित्त कारण सन्निकर्ष सम्बन्ध नहीं है कार्य अंतिम में जब रहेगा उसमें केवल उपादान ही रहेगा ना व्यापार रहेगा न निमित्त कारण रहेगा दोनों ही नहीं रहेंगे किंतु निमित्त कारण कार्य का अधिक पास में होता है वास्तविक तो निमित्त कारण कार्यों में कभी समवाय समंस नहीं हिम्मत में भी नहीं रहेगा किंतु जो व्यापार होगा ये समवाय समय रहेगा उसमें जो कहते हैं अभी अभिकरण बनाते हैं कुठार को कुठार में समवाय समंस उद्यम निर्पातन रहेगा वो किंतु वो नहीं कुालो नहीं जैसे मतलब दंड का भ्रमण में वहाँ भ्रमण हो जाएगा व्यापार और कुलाल दूर में हो गया तो भ्रमण जो है वो दंड में रहेगा रहेगा किंतु तो व्यापार कुलाल दूर में रहेगा इसलिए निमित्त कारण अपेक्षा ये असमवायिक कारण स्थानीय हुआ असामवा कारण एक कार्य के प्रति अधिक समीपी निमित्त कारण की अपेक्षा तो विवरण वाले कहते हैं की अंतकरण तो को द्वारा मान लीजिए निमित्त कारण नहीं मान करके ननु अध्यस्तस्य जो अध्यस्त है उसका होगा जो का साक्षात्कार तो का होगा तो नियम है होने से तत्साक्षात्कार अभाव अगर वो मूला विद्या का कार्य होगा तो फिर मूला विद्या का अधिष्ठान हो गया चैतन्य तो तद अधिष्ठान साक्षात्कार अभावत मूला विद्या का, का अधिष्ठान हो गया शुद्ध चैतन्य ब्रह्म ने? ब्रह्म साक्षात्कार अभावत जागरणे तेसाम अनुवृत्ति प्रसंग तेसाम अर्थात तो स्वप्न पदार्थ स्वप्न में जो पदार्थ देखते हैं वो भी जागरण में रहेंगे क्योंकि उनका निवृत्ति नहीं होगा निवृति नहीं होगा क्यों कहीं अधिष्ठान ज्ञान हुआ नहीं अधिष्ठान कौन है ब्रह्म तो ब्रह्म का ज्ञान नहीं होने से ब्रह्म में अध्यस्त जो माया उसका निवृत्ति नहीं होगा निवृत्ति नहीं होने से उसका जो कार्य और स्वप्न पदार्थ तो वो भी रहेंगे जागरत में संकते मूल में नु गजादे शुद्ध चैतन्य अध्यस्तत्व गजादी अगर शुद्ध चैतन्य में अध्यस्त होंगे अर्थात तो जागृतें सती अधिष्ठान साक्षात्कार अभाव दे दिया जागरण जागरण अधिष्ठान साक्षात्कार अभाव जागरण जागरण में भी स्वप्न उपलब्ध बजा दैव अनुवर्तरन क्योंकि अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होने से अध्यक्ष का निवृत्ति नहीं होगा अधिष्ठान हो गया ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान नहीं होने से स्वप्न पदार्थ दिखे टीका में यद्यपि अधिष्ठान अधिष्ठान साक्षात्कारम साक्षात्कारम बिना बिना बिना बिना बिना न न देखिए ख तो बाध नहीं होगा कहा अधिष्ठान साक्षात्कार बिना अध्यस्त बाध नहीं होगा किंतु अधिष्ठान साक्षात्कार के बिना उसका निवृत्ति हो जाएगी अतः बाध और निवृत्ति दो अलग अलग पदार्थ है कहेंगे आगे तीस न तद अनुवृत्ति प्रसंग इति समाधान प्रति जानते उचित में उचित कार्य विनाश टीका दर्श ना दाध रूप नाश नहीं है निवृति रूप नाश यहाँ है होने से बाधर नाश ये नाश का दो प्रकार की हो गया बाधर निवृत्ति नाश का दो प्रकार दिखाने के लिए मूल में आरंभ करते हैं कार्य विनाशो ही द्विविध कश्चित उपादान न सह कचित विद्यमाने है उपादान कार्य का नाश कहीं उपादान के साथ नाश होगा और कहीं उपादान विद्यमान है उपादान में कार्य नाश हो जाएगा घट को जब हम प्रहार से नाश करते हैं उपादान के साथ गया ना उपादानों में कार्य गया उपादानों में कार्य गया और रज्जु में सर्प दिखता था जब हमको रज्जु ज्ञान हुआ तब कार्य सर्प गया सर्प का उपादान क्या था विद्या, वो रहेगा भी नहीं। नहीं। तो इसको कहेंगे बाद हुआ उपादान के साथ जाना बाद हुआ इसको कहते हैं। कश्चित उपादान न सह लिवा। उपादान न टीका में कहते हैं, उपादान है न अज्ञान अज्ञान के साथ बाद हो जाएगा और कवचित विद्यमान है उपादान है उपादान है विद्यमान मूल आद्य बाध आद्य अर्थात जहाँ उपादान सह कार्य का नाश होगा उसको बाध टीका अच्छा ना मूल मु, में द्वितीयस्तु स्तु निवृत्ति अर्थात उपादान में विद्यमान उपादान में कार्य चला जाना इसको कंके निवृत्ति आद्य से आद्य से में देते हैं बाध संज्ञ बा उपादान सह कार्य से इसका मूल में कारणम होगा होगा होगा कब कारण क्या है साक्षात्कार हो। हो। होने से ही बाद हो। तो आद्य होगा साक्षात्व अध्यस्त अपना अज्ञान के साथ कारण अज्ञान के साथ जाएगा तेन तेन बिना उपादान भूताया अविद्याया अनिवृत्ति तेन अर्थात तो अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार बिना उसके बिना उपादान भूत जो अविद्या उसका निवृत्ति नहीं होगा तेनालीराम सर्वनाम होते है वो पूर्व परामर्श अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार तेन बिना अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार बिना उपादान भूत जो अविद्या है उसका निवृत्ति नहीं होगी इसलिए अधिष्ठान साक्षात्कार नहीं होने से बाध नहीं होगा अरे द्वितीय द्वितीय कब द्वितीय अर्थात अधिष्ठान अर्थात उपादान रहेगा उपादान में लय हो जाना तो कहते हैं ये कब होगा द्वितीय विरोधी वृत्ति वृत्ति उत्पत्ति उत्पत्ति दोष निवृत्ति च च चर्थ वाह चाहे विरोधी वृत्ति उत्पत्ति हो अथवा दोष की निवृत्ति हो जाए तब ये पदार्थ का निवृत्ति हो जाएगा जो अध्यक्ष पदार्थ वो निवृत्ति हो जाएगा बाद नहीं होगा विरोधी वृत्ति आया स्वप्न में गज दिखता था अभी स्वप्न में पर्वत आ गया स्वप्न में ही अभी स्वप्नों का बाद हो गया क्या नहीं।, नहीं होगा किंतु जो गज दिखता था उसका निवृत्ति हो गया क्यों? विरोधी वृत्ति पर्वत आ गया अथवा निद्रा दोष चला गया दोष चला जाने से अब गज नहीं दिखेगा किन्तु अभी अधिष्ठान तत्व तो साक्षात्कार नहीं हुआ ये सबको कहेंगे निवृत्ति निवृत्ति दो उपाय से होगा विरोधी वृत्ति हो जाए अथवा दोष दूर हो जाए ठीक है अच्छा मूल में आगे द्वितीय विरोधी वृत्ति उत्पत्ति दो दोष निवृत्ति अथवा दो दोनों में से कोई भी हेतु हो तब तो ये निवृत्ति हो जाएगा मूल में आगे तद इह तद इह इसका अर्थ कहते हैं तद का अर्थ तस्मात का अर्थ नाश दो प्रकार के होने से ना इह मूल में कहा तद यथ यह जागरण टीका में कहते हैं यह का अर्थ जागरण अर्थात नाश दो प्रकार के होने से जब जागृत तो अवस्था में आ जाते हैं स्वप्न के बाद तब मूल में ब्रह्म साक्षात्कार अभावात हम स्वप्न से जागृत में आ गए ब्रह्म साक्षात्कार होता है नहीं।, नहीं होता है तो ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ अर्थात तो अधिष्ठान ज्ञान नहीं।, नहीं।, नहीं हुआ नहीं हुआ तो बाद नहीं होगा तो मूल में कहते हैं तदीह, तद यह अर्थात बाध दो नाश दो प्रकार के होने से जब जागरण अवस्था हो जाता है ब्रह्म साक्षात्कार अभावात इसलिए स्वप्न प्रपंचो माँ अबाधि स्वप्न प्रपंच का बाध नहीं हो अ का रूप बनेगा प्रथम पुरुष लुंग लकारुष एक वचन तो वहाँ तो ये सी चीज होना चाहिए ना सी होना सी नहीं नहीं, चीछु। चीछु। नहीं। और बाद में। है कर्मनी है? कर्मनी है। कर्मणी कर्मणी अच्छा न उसका परो सूत्र बड़ा के बाद छोटा है पहले चिन्ह करेगा से चीर्ण करने से बाधी होगा फिर चिणो लुक से आगे तव का मा अबाधि कर्मणि प्रयोग हुआ स्वप्न प्रपंचिंग किया तो प्रथमा किया उसने स्वप्न प्रपंच कर्मणि प्रयोग हुआ इसलिए स्वप्न प्रपंच यह कर्म है कर्म कर्मोक्त हो जाने से प्रथमा हुआ तद तो यह ब्रह्म साक्षात्कार अबाध अभाव इसलिए स्वप्न प्रपंच का बाधा नहीं होगा किंतु निवृत्ति हो जाएगा निवृत्ति कैसे कहते हैं आगे मूल में मुसल प्रहारे नब तो गज देखता था हस्ती आ गया पर्वत आ गया विरोधी प्रत्यय आ गया अथवा स्वप्न जनक भूत निद्रादि दोष नाशे न स्वप्न का जनक जो निद्रादि दोष जो ये उसका निवृत्ति हो जाने से दोनों उपाय से निवृत हो सकता है बाद नहीं होगा गजादी निवृत को विरोध है सिद्धांत क्या विरोध है निवृत हो जाएगा हो जाएगा अधिष्ठान तत्व तो तो साक्षात्कार नहीं होने पर भी स्वप्न का निवृत्ति हो जाएगा बाद नहीं होगा टीका में ब्रह्म साक्षात्कार अभाव स्वप्न प्रपंचो माँ अबाधि तो गजादि निवृत को विरोध गजादि के निवृत्त बाद नहीं होगा जिन निवृत्ति क्यों नहीं होगा तत्र हेतु माह कैसे बात निवृत्ति हो जाएगा कहते हैं कि विरोधी प्रत्ययन आगे टीका में यथा उपादन शक्ति भी उपादान मृद विद्यमान होने पर भी मुसल प्रहारेण घटादि निवृत्तिर्भवती मुसल प्रहार होने से घट का निवृत्ति हो गया उपादान मिट्टी तो रहेगा तथा तो विरोधी वृत्ति अंतर उदय न घट था अभी जो मिट्टी का एक रूप था घटाकार अभी वो तो रूप चला गया तो हो करके अभी क्या होगा हो चूर्ण रूप हो गया तो कपालिका रूप हो गया ये मिट्टी का एक रूप जा करके मिट्टी का दूसरा रूप आ गया ये हो गया वृत्ति अंतर इसी प्रकार की यहाँ गजाकार वृत्ति था अभी असकार वृत्ति हो गया ये वृत्ति अंतर हो गया उपदन उपादन सत् मुसल प्रहारेण तथा तो विरोधी वृत्त उदय गजादेरपि पर उपपद्यते गजाद का निवृत्ति संभव है स्वप्ने एव अश्वादी प्रत्यय सती अश्वादी प्रत्यय अगर स्वप्न में होगा तो गजादी निवृत्ति दर्शना अश्वादि प्रत्यय होने से गजाद प्रकृति का निवृत्ति हो जाती है विरोधी वृत्ति अंतर निवृत्तो शंका करने वाला कहेगा अभी अश्वृत्ति चला गया कैसे चला गया अश्वृत्ति हो गया तो विरोधी वृत्ति उदय होने से पूर्ववृत्ति चला जाएगा कहेंगे तो विरोधी वृत्ती अंतर जब चला जाएगा तो फिर आपको गज दृष्टि आ जाना चाहिए किन्तु कहा कितने बार ऐसा होता है गज देखता था अशोक देखा फिर गज देखता है ऐसा नहीं होता है विरोधी तो वृत्त हो पुनर उत्पत्ति आशंक्य हेतुअर है तो कहते हैं अगर जो दोष है निद्रादी दोष वो अगर चला जाएगा तो फिर अरुण ना गजा ना अश्व कुछ भी नहीं आएंगे स्वप्न पदार्थ तो कोई भी नहीं आएगा ये दूसरा हेतु स्वजनक भूत मूल स्वप्न जनकूत निद्रादि दोष नाशे न अधिपद टिका देते हैं स्वप्न प्रतीति जन की भूत इत्योषण आधिपतन अदृष्ट आदि स्वप्न का अदृष्ट अगर नहीं रहेगा तो स्वप्न नहीं होगा हमको कितना स्वप्न होगा कितना जागृत होगा कितना सुसुप्ति होगा ये पूर्व जन्म का अंतिम क्षण में निर्णय हुआ था इसलिए इस जन्म में हम जब साधक बन जाते ना पहले बहुत कोशिश करते है नींद को रोकने के लिए तो रोक करके आप लोग देखिए छह महीना रोकेंगे तो रोज अगर आप 15 मिनट रोकेंगे तो फिर छः महीने के बाद जब बांध टूटेगा तो कुछ दिन आठ दिन तक बारह चौदह घंटा पट्टा उसका पूरा करेंगे जो पाठ चलता है पाँच दिन छः दिन पाठ चलेगा तो ये सब में लगने से थोड़ा नींद घट जाएगा तो ये सब में बुद्धि लगेगा बुद्धि चलने से नींद थोड़ा घट जाएगा फिर जैसे छुट्टी आएगा तो उसको सब को कोटा पूरा कर देगा कितना सोना है कितना ये ये पहले से निर्धारित है इसलिए अगर रात को जितना समय विश्राम जिसका जितना समय विश्राम कोटा है प्रारंभ तो है ऐसा नहीं कि वो तो पांच घंटा सो करके चला लेता तो हम भी पांच घंटा सो कर चला ऐसा नहीं हमको अपना देख लेना पड़ेगा शरीर बुद्धि इत्यादि के अनुसार रात को अगर उतना ठीक सो जाएगा उसको दिन में नींद नहीं होगा हम क्या करते हैं इतना सोना नहीं है रात को तो फिर पढ़ो दस बजे तक पढ़ो नींद आ जाना सिर्फ ऐसे ऐसे होकर के पढ़ो दस बजे तक आता सुबह क्योंकि सुबह तो चार बजे उठना पड़ेगा क्योंकि घंटी लड़के मंदिर में आना पड़ेगा तो फिर क्या करेंगे <laughs> तो नींद होना ये इसलिए रात में सो जाना अच्छा है स्वप्न प्रतीत आदि को देना अदृष्ट आदि संग्रह अदृष्ट अगर है तो फिर वो पूर्ववृत्ति अश्वृत्ति मतलब गज वृत्ति नहीं आएगा क्योंकि वो अदृष्ट चला गया तो उस दिन हम लोग विचार कर रहे थे कि जब हम जागृत अवस्था में व्यावहारिक पदार्थ को देखते हैं पहले विषय बाद में वृत्ति और जब प्रातिभाषिक पदार्थ देखते हैं उन्होंने कहा था कि पहले हमको ज्ञानाध्यास होता है बाद में अर्थाध्यास क्योंकि वास्तविक वहां तो पदार्थ नहीं है नहीं होने से पहले यहाँ उसको ज्ञान हुआ वो ज्ञान कैसा हुआ कहते हैं वो तो दिया उसके प्रमात्रिगत प्रमेयगत ये सब ले करके दोष होकर के यहाँ उसको रजत ज्ञान आ गया आने के बाद वहा विषय अध्यस्त किए तो ये जो रजत अध्यास हुआ रजत ज्ञान हुआ ये दोनों ही अविद्या का परिणाम है अविद्या का परिणाम दोनों ही होने से ये दोनों में कार्य कारण भाव नहीं है इसलिए ये पहले होगा ये बाद में होगा आवश्यक नहीं है अविद्या का कार्य होने से अविद्या का एक समय में तो अनंत कार्य वो करेगा इसलिए ये दोनों एक काल न होते हैं दोनों ही अविद्या का कार्य तो कार्य होने से और जब तो ज्ञान हुआ ज्ञान कभी भी निर्विषय होगा नहीं, हो नहीं। जी, जी. कोई भी ज्ञान मात्र के ज्ञान निर्विषय होगा नहीं, नहीं होगा तो केवल जो ब्रह्म ज्ञान कहेंगे वो भी ब्रह्म को भी विषय करता है ज्ञान मात्र के ही मतलब वृत्ति ज्ञान मात्र के शुद्ध ज्ञान नहीं वित्तीय ज्ञान मात्र के सभी विषय होगा चाहे वो ब्रह्म ज्ञान हो चाहे यथार्थ ज्ञान हो इसलिए विषय को भी उसी समय में कल्पना कर देना पड़ेगा अर्थात तो दोनों साथ साथ होंगे अविद्या का कार्य परस्पर में कार्य कारण भाव नहीं होने से आगे पीछे मानने का आवश्यक महाराज स्पष्ट किए तो हम भी सोचा अविद्या का कार्य है क्यों हम आगे पीछे हमको तर्क से लगता है कि पहले ज्ञान हो क्योंकि हम विषय नहीं है तो हम ऐसे मान लेते हैं ना विषय नहीं है हमको ज्ञान हुआ इसलिए मान लेते हैं जिस समय में ज्ञान हुआ उस समय में तो विषय को भी कल्पना ही का कार्य दोनों एक साथ होगा आगे ननु सुक्ति रूपये बाधो इति अभी प्रकरण चल रहा था सुप्ति रूपये वहां से बीच में हम स्वप्न तो में आए तो स्वप्न में दो अवस्था कह दिए कह दिए कि ये तो निवृत्ति संभव है बाध अगर मूला ज्ञान का कार्य मानेगे तो बाध नहीं होता है तो थी। ठीक है अभी सुप्ति रूपये क्या होता है सुक्ति रूपये से बाधो निवृत्ति वी अपेक्षायाम मूल में एवं च कार्यतो अभि, तो ये एक पक्ष हुआ सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य उस सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य को आवरण करने वाला जो अविद्या होगा वो मूला विद्या नहीं है तुला विद्या होगा उस तुला विद्या का कार्य अगर सुक्ति रूपये को मानेंगे तब तो जिस समय हमको सुक्ति का ज्ञान हुआ अर्थात हमको सुक्ति अवचिन्न चैतन्य का ज्ञान हुआ अधिष्ठान चैतन्य का ज्ञान हुआ तो होने से यहाँ बाध मान लेंगे और जिस समय में उसको सुक्ति रूपियों को हम मूला ज्ञान का कार्य मानेंगे वहाँ बाध नहीं होगा क्योंकि मूला ज्ञान का निवृत्ति तब मतलब बाध तभी होगा जब ब्रह्म का ज्ञान होगा उस पक्ष में हम निवृति मानेंगे ऐसे दो पक्ष देखे तूला तो सुक्ति अवचिन्न चैतन्य निष्ठ तुला विद्या कार्य तो पक्षी सुक्ति रीति ज्ञान तुक्ति रिने के द्वारा अज्ञान के साथ कार्य रजत का भी बाध हुआ तो कारण अज्ञान विज्ञान से उसका ठीक है में कार्य नाशस्य से सिद्धे सति एवं च एवं अर्थात कार्यनाश दो प्रकार की है ऐसा होने से टीका में आगे दिया ज्ञान है है में होता हम कहते हैं कि नेदम रजतम ये भी कहते हैं और कहते हैं यम सुक्ति पहले यम सुक्ति का ज्ञान होगा ना पहले नेदम रजतम कह देगा पहले यम सुधि का ज्ञान होगा क्योंकि सुक्ति है तभी तो जाकर कहेगा तब रजत नहीं है इसलिए यम ये, ये ज्ञान को प्रमा ज्ञान कहते हैं और प्रमा ज्ञान ये अनुवाद किसी का अनुवाद कहते हैं यम सुक्ति इसलिए अर्थात ये सिद्ध हुआ कि ये रजत नहीं होगा क्योंकि सुक्ति है रजतन नहीं होगा ये अर्थ से आया इसको अनुवाद ज्ञान कहेंगे ये अद्वित में इसको स्पष्ट किए हैं, इसी को यहाँ कह देते हैं रजतम ज्ञानम तु अनुवाद ये विवरण का मूल वाक्य है इसको थोड़ा प्रमा है सुक्ति ये ज्ञान प्रमा है सुक्तित्व प्रकार का ज्ञान सुक्तित्व प्रकार का ज्ञानम सुक्तित्व प्रकार का ज्ञानम अर्थात वो प्रमा होगा रजतादि भेद अज्ञान निवर्तक रजतादि भेद भेदात यहाँ जो विद्यमान है पदार्थ उसका रजत से भेद है किंतु वो भेद का ग्रहण नहीं होने से इसको तादात्म्य करके कहता है कि एकदम रजतन जब सुक्ति का ज्ञान हो जाएगा सुक्तित्व तो प्रकार का ज्ञान से ज्ञान से था प्रमाया रजतादी भेद का जो अज्ञान था रजत भिन्न है इसे किंतु इसका अज्ञान था ये अज्ञान का निवर्तक इसलिए सुक्तिवान प्रमा ये प्रमा है रजत नेदम रजत ज्ञान ये तो अनुवाद अन्वाद तदुक पंच बाधि का सुक्तिवान बाधक नेजतमी अन्वाद ये मूल वक्य पंचपालिका इसका विवरण अद्यूदी इत्यादि में स्पष्ट रजत मूल में कहा कि सुप्ति रिपोर्ट ज्ञान अज्ञान के साथ रजत का बाध होगा बाध अर्थात उपादान सह नाश तुला नहीं होगा तो हो अच्छा तुला विद्या होना चाहिए तूला विद्याच अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ये जस का रूप है न मूला अवस्था जी मूला ज्ञान का अवस्था विशेष तूला ज्ञान ये क्या अवस्था विशेष कहते हैं गे? ये मूला ज्ञान ये किसमें अध्यस्थ होगा ब्रह्म में अरे घटपट इत्यादि ये सब भी वास्तविक में ही अध्यस्त है तभी तो होने से घट भी ब्रह्म में अध्यस्त है मूला विद्या भी ब्रह्म में अध्यस्त है अभी मूला विद्या घट में किस समय से आएगा था था अभी भूतल में घट भी है पट भी है सामान अधिकरण से इसी प्रकार की अभी घट में मूला विद्या किस समय से आएगा ये जो सामान अधिकरण मूला विद्या विषयनिष्ठत्व ये तुला विद्या तुला विद्या बोलकर वास्तव पदार्थ नहीं है से जो ही तुला विद्या हो जाएगी तुला विद्या मूला विद्या ही तुला विद्या कहा जाता है जब सामान अधिकरण विषयनिष्ठ हो गया तब तो विषयनिष्ठ हो जाने से हमारा बुद्धि में आ है परिचित है किन्तु वास्तविक यहाँ ये मूला विद्या ही एक ही अविद्या है ये विषयनिष्ठ होता है तो इसका निवृत्ति कब होगा कहते ब्रह्म ज्ञान से तो अगर ब्रह्म ज्ञान से ही वो बोला विद्या का निवृत्ति होगा तब ये हमको ये हटता कैसे घट तो के ऊपर अज्ञान हटता कैसे घटपट का ज्ञान होता है कैसे कहते कि वो हटता नहीं अर्थात तो उसका नाश नहीं होता है। वो दब जाता अभिभव हो जाता तो अगर अभिभव नहीं होता तो फिर हम जब घट को छोड़ दिए घट घट्ट छोड़ करके फिर अन्य कुछ करने लगे अगला दिन फिर घट में अज्ञान है नहीं है मानी ये कहां तो से है मूला विद्या ही है और जब ये वृत्ति गया उसको हटा दिया दबा तो दिया अभिभव कर दिया अभिभव कर, कर देने से वो दिख गया तो फिर जब हमारा वृत्ति वहां से हट गया हट गया तो फिर वो आ गया अपना छा तो हो जाने से मूला विद्या ही एक अविद्या है यहाँ कहते तो। मूला तो तो तो विद्या के बाद में भी तुला विद्या यही मूला विद्या ही एक ही और एक पक्ष है कि नहीं नहीं तुला विद्या मूला विद्या से एक भिन्न चीज है तो वहाँ कहेंगे हम जो घट को देखें तो तुला विद्या नाश हो गया मूला विद्या नाश होगी नुला विद्या अगर तुला विद्या अलग है मूला विद्या अलग है मूला विद्या ब्रह्म को आवरण करते है तुला विद्या से विषय को आवरण करते है जब हम घट को देखें, वो तुला विद्या नाश होगी अगला फिर हम जीवन में कभी भी देखेंगे वो घट में हमको अज्ञान नहीं होना चाहिए तो किंतु ऐसा तो नहीं है हम अज्ञान मानते हैं तो वहां फिर कहेंगे यावंती ज्ञान आने तावंती अज्ञान अर्थात तो घट में एक तुला विद्या नहीं है घट में जितने बार हमको ज्ञान होगा प्रमा होगा उतने अज्ञान हो मानना पड़ेगा अर्थात एक बार ज्ञान हुआ तो एक अज्ञान हट गया बाकी अज्ञान रहेंगे तो ये जो अज्ञान हटा उसके चलते वो अभिप्रकाशित हो गया तो ये, गया। ये ज्ञान गया वो को हटा दिया था एक अज्ञान गया वो ज्ञान गया बाकी अज्ञान बचे रहे तो इसलिए अवंती आने जब तुला विद्या को मूला विद्या से अलग मान करके विचार करते हैं कहते जितने ज्ञान होता है उतने अज्ञान मानना पड़ेगा गट में अनंत अज्ञान माने थे और मूला विद्या मानेगे तो एक ही है वही अभिभव होता है वही फिर म, मतलब उद्भव हो जाता है दोनों पक्ष मानते हैं जैसे में भी नहीं। आ, जिसको ब्रह्म हो गया उसका तो नहीं, नहीं, वो क्या है वास्तविक तुला विद्या मानते है अर्थात तो उसमें अविद्या मानते है अविद्यालय मानते है तो ये अविद्यालेश क्यूँकी वहाँ मूला विद्या ब्रह्मो को आवरण करता है तुला विद्या घट को आवरण करता है उसको तो ब्रह्म अभी तो आवरण और नहीं रहेगा अनावरण हो गया इसका उसका मूला विद्या चला गया ये जो दिखता है कहते हैं विद्या इसी प्रकार के कह देते हैं किंतु जहां अलग नहीं मानेंगे जहां अलग मानेंगे कहेंगे कि उसका जो लेसर रहा तुला विद्या में ही रहा अविद्यालय जहाँ एक ही अविद्या मानेंगे कहेंगे उसका मूला विद्या ही पुराना आसन नहीं हुआ क्योंकि जिस समय वो घट को देख लिया उस उसको ब्रह्म करके नहीं देख रहा है अर्थात तो ब्रह्म अवृत हुआ अभी तभी तो घट तो दिखा इधर तो ब्रह्म दिखना चाहिए था तो ये दोनों पक्ष जिस पक्ष में तुला विद्या को अलग मानते हैं उस पक्ष में ऐसा देते हैं व्याख्यान देते हैं और एक मानेंगे तो फिर कहेंगे फिर भी जो प्रवृत्ति में तो अंतर भी है ना पहले जो तुला विद्या समय निज मान करके प्रवृत्ति किया प्रवृत्ति में तो अंतर तो हो जाएगा तो होगा मंदी भगवती सदैव विज्ञान मंदी भगवती वासना कहते हैं अर्थात ज्ञानी अज्ञान में प्रवृत्ति दिखेगा किंतु तो ज्ञानी का प्रवृत्ति में मंदी हो जाएगा अर्थात तो इतना और उसका बल नहीं रहेगा इस लोक का ये विवेक चुनावी का है तो इसका आरंभ है अस्तित ब्रह्म तत्व बहिर्भाव इसका आरंभ है विज्ञात ब्रह्म तत्व एक पद है इसे यथावत् तो यथावत नृति संस्कृति संसार विज्ञात ब्रह्मतत्व न संस्कृति पहले जैसा था ऐसे संसार नहीं रहेगा संसार था भर्तृत्व भक्तृत्व ऐसे नहीं रहेगा दिखेगा थोड़ा किन्तु वैसे नहीं रहेगा तो चेत न स विज्ञात ब्रह्म भाव बहिर्मुख तो पूर्व पक्षी कहता है कि प्राचीन वासना तो असो संस पहले से वासना अनंत काल से है तो ऐसे ही पूरा करेगा उतना राग रागद्वेश के साथ तो सिद्धांत कहता है कि न सदैवत्व विज्ञान तो मंदी भोगती वासना तो सत्य ज्ञान हो जाने पर मंद हो जाएगी वासना क्योंकि थोड़ा सा अज्ञान और लेस मान करके थोड़ा सा प्रवृति हो जाता है किन्तु तो जैसा ही कोई विरोध होगा कुछ हो जाएगा वो कहेगा मिथ्या में क्या इतना चलना जाने तो छोड़ आया से कर्म वो नहीं करेगा नहीं करेगा ठीक है मैं मूला मूला विद्या, मूला तुला तुला मुला विद्या ज्ञानस्य में अवस्था विशेषः तदुक विवरणे मूला ज्ञानस्य से अवस्था भेद रजतादी उपादना मूला ज्ञान से अवस्था भेदा अर्थात तुला ज्ञानी ये रजतादि का उपादानी सुक्ति का ज्ञान सह निवर्तन्ते। अगर इसको तुला विद्या का कार्य मानेंगे तो सुक्ति का ज्ञान हो गया तो निवृत्त हो जाएगा इति मूला विद्या का कार्य तो पक्ष प्रथम पक्ष हो गया तुला विद्यापक्ष तो उस पक्ष में रजत का बाध होगा और तुला विद्या कार्य तो पक्षीय स्वप्न गजादिपत निवृत्ति तो खाली निवृत्ति हो जाएगा निवृत्ति क्यों हो जाएगा क्या था निवृत्ति के लिए दो कारण है या आपको तो आपको विपरीत वृत्ति हो जाए अथवा जो आगंतुक का दोष था निद्रा आदि दोष था यहाँ ऐसे दोष है काचा आदि दोष मतलब जरोज इत्यादि देखने का समय प्रमादिरी प्रमेय प्रमाणगत दोष यह आगंतु का दोष है ये दोष चला जाने के बाद भी वो नहीं दिखेगा निवृत्ति हो जाएगा मूला विद्या कार्यत्व पक्षीय तु स्वप्न गजादिवत निवृत्ति में मूला विद्या कार्यपक्षी मूला विद्यातत्व साक्षात्कार मात्र निवृत्तया मूला विद्या तो ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार होने से ही निवृत्ति होगा तो होने से सुक्तित्व ज्ञाने न अवृत्तया सुक्त का ज्ञान होने से उसका निवृत्ति नहीं होगा नहीं होने से रजत से तत्ति ज्ञात निवृत्ति मात्र मुसल प्रहारेण घटस्य तो मूला विद्या का कार्य अगर रजत को मानेंगे मूला विद्या का निवृत्ति तो ब्रह्म ज्ञान से ही होगा ब्रह्म ज्ञान नहीं होने से जब सुक्ति तो ज्ञान होगा तब मूला विद्या का निवृत्ति नहीं निवृति नहीं होगी नहीं होने से रजत का बाद नहीं होकर के रजत का निवृत्ति होगी सुक्ति ज्ञान निवृत्ति मात्र जैसे मुसल प्रहारण घट से ही वो घटका जैसा होगा अच्छा, ये विचार अद्वैत सिद्धि में चार सौ में आया है अभी मनुष्य जी का पाठ वहाँ पहुँच वहा पहुंच गया होगा लगभग अच्छा आप लोग तो अब तो नहीं पढ़ते बैठते अच्छा अच्छा चार सौ छियासी पृष्ठा में अठारह पंक्ति से चल रहा था ठीक पक्षे, अश्मीन पक्षे अर्थात मूला विद्या का कार्य है इस पक्षे में सुक्ति रूपये ज्ञाने प्रमात्व प्रसंग तो अस्विन पक्षे अर्थात जिस पक्षे में मूला विद्या का कार्य है बाद नहीं हुआ खाली निवृत्ति हुआ जब घट का निवृत्ति होता है मुसल प्रहार है ना? जब घट का ज्ञान हुआ था वो तो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान था ना परमा ज्ञान था प्रमा मा है इसी प्रकार के आप अगर निवृत्ति मानेंगे बाध नहीं मानेंगे जो बाध नहीं होगा वो भ्रम नहीं है जो बाध होगा तो भ्रम है अगर बाध नहीं हुआ तो भ्रम नहीं होगा तो, तो यहाँ पर निवृत्ति कहते हैं तो निवृत्ति होने से सुखि रूपये ज्ञान प्रमात्व प्रसंग क्योंकि बाद नहीं हुआ अबाधित रहा प्रमात्व प्रसंग संसार दशायाम अबाधित से लक्षण से अब प्रमा उसको कहे थे जो संसार दशा में अबाधित हो अभी यहाँ संसार दशा में अबाधित रहा निवृत्ति हुआ बाधित तो नहीं हुआ होगा सिद्धांत कहता है की अबाधित पदे न आगंतुक दोष अजन्य विभक्सित्व तो आगंतिक आगंतुको दोष अजन्य जो ज्ञान होगा उसी को ही प्रमा कहेंगे यहाँ जो रजत का ज्ञान हुआ था इसका बाध नहीं हुआ किंतु ये रजत ज्ञान आगंतु का दोष जन्य था प्रमात्री प्रमाण प्रमेय यह सब दोष से हुआ था तो होने से ये बाद नहीं होने पर भी इसको भ्रम कहा जाएगा अच्छा आगे ननु नक्ति रजत आगे ठीक है सुक्ति रजत अविद्या अविद्या प्रतिभा समये सत्व स्वीकारे नेदम रजतम इति त्रैकालिक निषेध अनुभवपतिर इति संकते जब कहते हैं कि नेदम रजतम तब तो कहते हैं कि सर्प नहीं है नायम सर्प उस समय में ज्ञान रज्जु का ज्ञान होने के बाद सर्प को निषेध करता है न सर्प पहले भी नहीं था ऐसे कहता है ना पहले सर्प था अभी हम रजू को देख लिया था और सर्प नहीं है जब नायम सर्प कहता है सर्प यहाँ त्रैकालिक निषेध करता है ना वर्तमानी को निषेध करता है त्रैकालिक क्यूँकी सर्प को अभी था ही जिए। नहीं जिए। तो अभी पूर्व पक्षी कहता है कि सुक्ति रजतस्य अविद्या अविद्या का कार्य हुआ इसलिए आप कहते है की प्रतिभा समय में वहाँ उत्पन्न हुआ था उत्पन्न हुआ था अर्थात तो उसको आप सत्ता मानते हैं अगर प्रतिभाषिक सत्ता मानते हैं जिस पदार्थ को तो फिर आप त्रैकालिक निषेध कैसे करेंगे आप एक कालिक सत्ता मानते हैं प्रतिभा समय में सत्ता मानते हैं फिर त्रैकालिक निषेध कैसे करेंगे ये पूर्व का शंका है प्रतिभा समय सत्व स्वीकार प्रतिभाषा समय में किस प्रकार की सत्ता मानता था सिद्धांत प्रतिभाषी का सत्ता जी। अगर स्वीकार करेंगे इति त्रैकालिक निषेध अनुपपत्ति ये त्रयकालिक निषेध उसमें नहीं हो पाएगा पूर्व पक्षी का शंका अच्छा ठीक है इसका विचार थोड़ा आरोप प्रकरण आरंभ होगा ओम शंकर सूत्रभाष्य कृतौं ते मगल